नानास्ति माया नास्ती चमुनाया इंद्रोमाया मानु बहुधा माया जायते तो सह नानास्ति किंचन ये श्रुति कहती है इंद्रो माया भी रूप ये भी श्रुति कहती है तो इसलिए सृष्टि तो माया से ही होता है क्योंकि वास्तव ब्रह्म में कोई द्वै है ही नहीं और अजा बहुधा माया एवं जायते माया से ही ये नाना प्रकार प्रत्त, प्रतीत तो हो रहा है टीका में कलम लो देखे थे माया शब्दे नृष्टि असौ कल्पिता युक्ता इति शेष माया शब्द से सृष्टि का कथन होने से सृष्टि कल्पिता है ये यही बात तर्कसंगत है वही तो पूर्व पक्ष आगे कह रहा है ग्रंथे प्रज्ञा नामसु पाठान माया शब्दो मिथ्यार्थो शब्दों मिथ्याथ ग्रंथे अभिधानग्रंथे अभिधानग्रंथ चार नंबर टिप्पणी निरुक्त निघंटौ निरुक्त निरुक्त अर्थात वैदिक व्याकरण तो उसका जो व्याख्यान है निघंटु कहते हैं तो उस ग्रंथ में प्रज्ञा नमसु पाठान माया शब्द वहाँ माया को प्रज्ञा का एक मतलब पर्यायवाची शब्द कहा गया है पांच नंबर टिप्पणी दे दिया प्रज्ञा नाम केतह केतु चितह चित क्रतु असु धी सची माया वयुनम अभिख्या इति एकादश प्रज्ञा नामानि नाम निघंटुपाठ ये सब प्रज्ञा का ही नाम है तभी पूर्वपक्ष कहता है माया को आप मिथ्या कहते हैं और माया सृष्टि अर्थात मिथ्या सृष्टि देखिए माया का अर्थ प्रज्ञा होता है और प्रज्ञा कभी मिथ्या नहीं है तो अभिधान ग्रंथ में प्रज्ञा का एक वाचक शब्द माया ऐसे कहा जाने से मिथ्यार्थो न भवती माया शब्द मिथ्या अर्थ यश्य तो माया शब्द का अर्थ मिथ्या नहीं होता है ये संकते है पुरुपक्षीय भाष्य में ननु प्रज्ञा वचनो माया शब्द देखिए प्रज्ञा वचन माया शब्द वचन में क्या प्रत्यय हुआ <laimer> <language Italia> ना वचन वचन में प्रत्यय क्या हुआ तो ल्यूट हुआ तो ल्यूट होने से अभी ल्यूडन तो जो है वो होना चाहिए लिंग क्या होना चाहिए नपुंसक। नपुंसक होना चाहिए पुंगलिंग हो गया तो इसे क्या निषेध होगा बहूबरी बहूबरी बोगर अगर होगा तभी तो अन्य पदार्थ हो जाएगा क्योंकि तत्पुरुष होगा तो प्रवलिंग नपुंसक को होना चाहिए तभी तो यहाँ बहूबरी कहेंगे तो कैसा कहेंगे बचना नहीं होगा, बचना नहीं होगा।, बचना नहीं होगा। वो तो वचन ही होगा बचना वो तो उसका तो प्रज्ञा वचनम यश्य माया शब्द से अभी वो माया शब्द हो जाएगा प्रज्ञा वचन तो अभी प्रज्ञा वचन है जिस माया शब्द का अभी वचन में हम किस अर्थ में लूट करेंगे में। तो भाव अर्थ में प्रज्ञा वचन है जिसका तो यहाँ माया शब्द का प्रज्ञा नामसु सु पठित अर्थात प्रज्ञा का एक अर्थ हो गया माया तो फिर तो वचन बोलना हो जाएगा उसका हाँ, कर्म में यह कर्म में करना पड़ेगा अर्थात प्रज्ञा अनेन अनि वचनम तो अनेन अनैन वचन करने से ना न उचित वचनम तो जो प्रज्ञा है वही उचित तो होने से तो प्रज्ञा यही उचित होने से वचन है कर्मणि हो जाएगा प्रज्ञा वचनम तो हो जाने से फिर प्रज्ञा वचनम तो उचित उचित वाच्य तो प्रज्ञा वाच्य है जिस माया शब्द का इस प्रकार के हो जाएगा अथवा तो अगर हम कहेंगे प्रज्ञा अनेन अन इस प्रकार के करण करने से भी उचित अन्य करने से माया हो जाएगा वाचक और प्रज्ञा हो जाएगा ये वाच्य इस प्रकार की भी हो जाएगा और दूसरा और नियम है कि व्याकरण में भाव ल्यूडंत तो नपुंसक होगा अन्य ल्यूडंत तो अन्य अर्थक मतलब अन्य लिंग भी हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है और अगर हम नपुंसक ले लिए तो बहुबरी घटा करके इस प्रकार हो जाएगा अच्छा अभी पूर्वपक्ष कह दिया है कि प्रज्ञा शब्द माया का वाच्य होने से माया मिथ्या मिथ्यार्थक नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष कहा टीका में माया शब्द से सिद्धांत कहता है माया शब्द से प्रज्ञा नाम शु क्वाचित कम पाठम अंगीकर माया शब्द प्रज्ञा नामक प्रज्ञा का जितना बाकी वाक, पर्यावाची शब्द है उसमें क्वाचित कम कभी पढ़ा गया है अंगीकरो थे सिद्धांत इसका स्वीकार करता है भाष्य में सिद्धांति कहता है कि सत्यम अभी स्वीकार करता है तो पूर्व पक्ष कहता है तब तो आप मान लिए कि जो माया शब्द है वो मिथ्यावाचक नहीं है तो टीका में पूर्व पक्ष कहता है कथम तरी तत्र तत्र अर्थात ये माया शब्द का अर्थ मिथ्या ऐसे कैसे कह सकते हैं क्योंकि माया शब्द का अर्थ हो गया प्रज्ञा तो फिर ये मिथ्या कैसे होगा तत्राह तो सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामय माया तो अभ्युपगमान दोष जो इंद्रिय प्रज्ञा इंद्रिय प्रज्ञा अर्थात नित्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान जो इंद्रिय प्रज्ञा वृत्ति ज्ञान इंद्रिय जन्य प्रज्ञा जो इंद्रिय से ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान तो सिद्धांत कहता है कि इंद्रिय प्रज्ञाया अर्थात वृत्ति ज्ञान से अविद्यामयत्व न ये जो वृत्ति ज्ञान है वो किसका परिणाम है अंतकरण का परिणाम है और अंतकरण अविद्या का कार्य है इसलिए ये जो इंद्रिय प्रज्ञा हो गया ये अविद्यामय है अविद्यामय तुन माया तो अभ्युपगमा ये मिथ्या है और दोष हो कोई दोष नहीं है तो जहाँ प्रज्ञा का एक वाचक शब्द माया को कहा गया वहाँ प्रज्ञा शब्द से नित्य चैतन्य को नहीं लेना है वहाँ तो इंद्रियजन्य वृत्ति को लेना है और वो माया है मिथ्या है टीका में न ही माया शब्दिता प्रज्ञा ब्रह्म माया सभ्दिता या प्रज्ञा माया शब्द संजाता इति माया शब्दिता तद से संता इतच माया शब्द संज्ञात अस्य जैसे कहते हैं कंठकित कंठकिता लता तो इतच प्रत्यय होता है तो माया शब्द से जो प्रज्ञा को कहा जाता है वो ब्रह्मचैतन्य नहीं है अगर माया शब्द का अर्थ ब्रह्मचैतन्य हो जाएगा क्योंकि माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा प्रज्ञा का अर्थ ब्रह्म है इसलिए माया का अर्थ ब्रह्म अगर हो जाएगा ये तो फिर माया का कभी निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म है और श्रुति कहती है भूय चांदते विश्व माया निवृत्ति ईश्वेता का है एक दस ये मंत्र है तस् ध्यानात् योजना तत्वभावत भूयश चांदते विश्व माया निवृत्ति ही इस प्रकार के पूरा मंत्र है वहां भूयश्च अन्ते विश्वमाया माया निवृत्ति पहले तो विश्व माया निवृत्ति हो गया है जब ज्ञान हुआ किंतु कहते हैं भूय भूय पुनः अन्ते अन्ते अर्थात विदेह कई बोलिया पहले तो जीवन मुक्ति अवस्था में माया का निवृति हुआ किंतु कहेंगे अज्ञान रहता है इसलिए कहते हैं भूयश्च फिर विधेय मुक्ति में पूरा माया का निवृत्ति विश्व माया समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है तो अगर माया शब्द से ब्रह्मचैतन्य कहा जाएगा तो उसकी निवृत्ति फिर कैसी होगी किंतु अविद्या भूयसान्ते विश्वमावृत्तिरिताद निवृत्तिश्रवणत्न्तु असौइंद्रियजनिया तद्याति अविद्यामय मिथ्यान मायाशब्द मिथ्यापत्तिरितर्थ फिर यहाँ प्रज्ञा शब्द से किसको कहा गया जो माया का पर्यावाची है किंतु किन्तु असो और जो प्रज्ञा है इंद्रियजन्य और तस्या ये जो इंद्रियजन्य प्रज्ञाया अविद्या अन्वय व्यतिरेक अनुविधा तया अनुविधानम अर्थात अनुकरणम अविद्या का अन्वय व्यतिरेक को अनुकरण करेगा ये इंद्रियजन्य प्रज्ञा अविद्या है तो घट ज्ञान पटि ज्ञान होगा अविद्या नहीं है तो घट ज्ञान पटि ज्ञान नहीं है तो अविद्या का अनुए का अनुविधान अनुविधान विधान शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा करो त्य विपूर्वधा करोती अर्थ है तो अनुविधान अर्थात तो अनुकरण माया का ए अविद्या का अन्वय व्यतिरेक को इंद्रिय प्रज्ञा अनुकरण करेगा तो होने से ये जो इंद्रिय प्रज्ञा हो गया वो अविद्यामय अविद्यामय तो न मिथ्यात्वात्थ तो इसलिए इंद्रिय प्रज्ञा ये मिथ्या है तो मिथ्या होने से माया शब्द मिथ्यार्थत्वे तो तो न अनुपपत्ति माया शब्द का अर्थ मिथ्या है इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा प्रज्ञा का अर्थ इंद्रिय प्रज्ञा और इंद्रिय प्रज्ञा तो मिथ्या होता है अविद्या का कार्य है तात्पर्याथम उक्त तत्र अक्षरा अक्षराुगुण्यम आह तात्पर्य अर्थ कह करके तात्पर्य अर्थ टीका में कहते हैं द्वितीय पाद इति। द्वितीय पाद था इंद्रो माया भी, इंद्रो माया भी इस प्रकार की भी ये कहा जाता है सृष्टि माया मय ये हो गया तात्पर्य अर्थ कह दिया कह करके अभी अक्षर आनुगुण्यम आह अर्थात अक्षर के अनुसार उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में माया भीरि इंद्रिय प्रज्ञा भी भीर अविद्याभिर्थ इंद्रो माया भी पूयते पुरु रूप बहु रूप नाना रूप ईयते प्रतीयते इंद्र परमेश्वर परमेश्वर माया के द्वारा नाना रूप प्रतीत होते हैं जैसे रज्जु सर्परूप से प्रतीत होता है इसमें रज्जु का दोष ना दृष्टा का दोष दृष्टा का इसी प्रकार कहते हैं कि इंद्र माया भी पूर्व रूप ये तो परमात्मा माया के चलते नाना रूप से प्रतीत होते हैं तो ये किसको प्रतीत होता है जिसको प्रतीत होता है वही कल्पना करता है इसलिए कहते हैं तो ये जीव का ही ये गुण है भाषा में मायावीर मायावीर अर्थात तो इंद्रिय प्रज्ञा भी ये बुद्धि चलने से जगत की जगत का भान होता है प्रज्ञा और ये जो इंद्रिय प्रज्ञा है रूपा भी ये सब अविद्य का है अविद्यूप है इतिका पुरु में पुरुप सन इति संबंधः जो भाष्य में कह देना इंद्रो माया भी, माया भी का अर्थ इंद्रिय प्रज्ञा भी इसका अर्थ अविद्यारूपा भी आगे इतना जोड़ लेना है पुरुप सन ईयते परमात्मा नाना रूप होकर के ये अते ये आगे प्रति जोड़ देंगे तो प्रतियते प्रति तो हो रहा है परमात्मा मायामयी सृष्टि हेत्वन्तरपरत्व तृतीय पाद अवता मायामयी सृष्टि है तो इसमें हेत्वान्तरपरत्व प्रथम पाद में एक हेतु कह दिया नेहना नास्तिक किंचन द्वितीय पाद में और एक हेतु कह दिया इंद्र ही पूर्व अभी तृतीय पाद में कहते हैं अजायमानो बहुधा जायते अजायमानो बहुधा ये तृतीय पाद यह भी सृष्टि माया में ही ये कहा जाता है कि अजायमानो बहुधा जायते तो जब अजाय जायते कहा जाएगा तो ये तो बात विरुद्ध है तो यही माया माया टिका में मायामयी सृष्टि रीत्यर्थ हेतुअंतर परत्व अन्य हेतु दिखा करके तृतीय पाद को अवतारण करते हैं भाष्य का भाष्य में अजायानो बहुधा विजायते विजायाते श्रुते है अजायमान जिसका उत्पत्ति होती नहीं है दो नंबर टिप्पणी दे दिया अजाय मानो वस्तु तो जन्म शून्य वास्तव इसका कोई जन्म होता नहीं बहुधा विजायाते नाना प्रकार की हो जाता है परमात्मा एक है वो नाना रूपों से हो जाता है ये जीवात्मा भी मानता है मैं एक हूँ वही भी नाना रूप हो जाता है कभी मैं सुखी कभी मैं दुखी कभी मैं विरक्त कभी मैं भोगी वो एक ही है देखिए एक जीवा ही जीवात्मा वही भी कैसे नाना रूप हो जाता है तो अगर ये एक ही जीवात्मा नाना रूप हो सकता है तो परमात्मा भी इसी प्रकार नाना रूप हो जाता है जैसे कल्पना मानो बहुधा बीजाते इति श्रुते है आगे टीका में अजामान बहुधा बीजान विरुद्धम पूर्व पक्ष कहेगा क्योंकि शब्द को देखने से अजा मन बहुधा बीजा मनत्व में कैसे होगा तो जन्म नहीं होता है और नाना प्रकार से उत्पन्न होता है ये विरुद्धम इति चतुर्थ पाद उत्थापय इसलिए चतुर्थ पाद कहते हैं मायया एव तो स मयया तू सार्थ एवं मयया एव स परमात्मा वो परमात्मा माया से ही इसी प्रकार की हो जाता है चतुर्थ पाद उत्थापय भाष्य में तस्मात्व जायते तो सह स से पहले के ये इन्वर्टेड दे दिया वो नहीं है मायाया मयया जायते तो तू का अथ एव सह अर्थात तो परमात्मा परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता जैसे लगता है मायाया है मयया एवं क्यों कहते जो अज है उसका जन्म हो ही नहीं सकता टीका में देखिए भाष्य में कहते कि तस्मात मायाया कार ये ये श्लोक में नहीं है टीका में प्रश्न करते हैं अश्रुत से कथम एवकार से अभाप स एवकार श्लोक में सुना नहीं गया अश्रुत है एवकार और एवकार यहाँ निर्धारण करता है अवधारणा अश्रुत जो एवकार है उसका आवाप अवाप अर्थात ग्रहण प्रक्षेप उसका ग्रहण कैसे करते हैं इति आसंख्य सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में तू शब्द अवधारणार्थ मयया एव इति श्लोक में है मयया ही तू मयया ही तू माया तू कहने से तू शब्द का अर्थ ही वहां एव है आगे टीका में कस्माद अवधा, आगे अवधारण रूपम अर्थम एवं अभिनयति तू का अर्थ हो गया एव और एव यहां अवधारणा करवाता है कैसे अवधारणा करता है इसको अभी अभिनय से दिखाते हैं अभिनय अर्थात विवक्षितार्थ प्रतिपत्त्यर्थम अनुकूल शारीर व्यापार कहते हैं विवक्षित अर्थ कुछ कहना चाहता है और विषय थोड़ा कठिन है तो विवक्षितार्थ का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान दूसरों को हो जाए इसके लिए अनुकूल शारीर व्यापार जैसे कहते ना वहाँ ईशाभाष्यम इदम सर्वम वहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं आचार्य वो अभिनय तो ये अभिनय करके जिनसे हम पहले बार ही मंत्र सुने थे तो वो कहते हैं कि ईशा वाष्यम एकदम सर्वम बहुत बड़ा क्लास था बहुत लोग बैठे थे तो वो ऐसा ईशा वास्यम एकदम सर्वम सभी लोग हंसते कहते हैं ये मैं ऐसा नहीं करता हूँ ऐसे हमारे महान आचार्य भगवान भाष्यकर वो कहे हैं अभिनय करके दिखाना ईशा वाष्यम सर्वम तो विभक्षित अर्थ प्रतिपत्ति के लिए अनुकूल सारी र्यापार उसको कहते हैं अभिनय तो भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं दिखाते हैं तू शब्दों अवधारणार्थ माय या हे इति माये या व कहने से यहाँ अनुकूल सारी र्यापार भगवान भाष्यकार कहते हैं हे वर्थात तो अवधारण करने के लिए जिसे कहते हैं हे साही आगे टीका में पूर्व पक्ष पूछता है कथम इथम अवधारियते इथम कथम अवधार्यते कस्मात्थम अवधार्यते इथम में क्या सूत्र लग जाएगा इदमस्थम अस्थम ऐसे कैसे अवधारण कर दिया जाएगा अवधार्यते में कर्तरी कर्मणि ऐसे निश्चय कैसे किया जाता है आगे पूर्व पक्ष इस प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है पूर्व पक्ष कहता है वास्तव जन्मनी का वस्तुक्षति आप इस प्रकार माया या एवं जन्म होता है इस प्रकार कैसे निश्चय कर लिए तो क्यों इस प्रकार पूर्व पक्ष का शंका है पूर्व पक्ष कहता है कि वास्तव ये जन्मनी का वस्तु क्षति अगर वास्तविक जन्म हो जाए तो इसमें हानि क्या है आप क्यों माया मान रहे हैं इतनी आशंख्य आह सिद्धांति इसका उत्तर देता है भाष्य में नहीं अजायमान बहुधा जन्म एकत्र एकत्र्भवती जिसमें अजाया मानत्व रहेगा उसमें बहुधा जायते ये रहेगा ये नहीं रहेगा न एकत्र एकत्रवति दृष्टांत तो देते हैं अग्निव श्यम औष्ण्यम च अग्नि इसमें पदछेद कैसे होगा अग्न इव अग्नो इव अग्नि में शैत्य भी रहेगा और औष्ण्यम भी रहेगा ये दोनों रह जाएगा नहीं।, नहीं रह पाएगा टीका में आत्मिकत्व ज्ञानम एवं सृष्टि तात्पर्य गम्यम सृष्टिस्तु तय सत्वाद् अविवक्षिता इत्यत्र हेतुअतरम आत्मिकत्व आत्मिकव ज्ञानम एवं सृष्टि तात्पर्य गम्यम सृष्टि का तात्पर्य से क्या गम्य है कहते आत्मिकत्व विज्ञानम गम्य में क्या सूत्र लगेगा यह गम्य क्या अर्थ है उसका? सृष्टि सृष्टि श्रुति ये लेबंध नहीं गम्य तो मया एकदम गम्यम गम्यम अर्थात योग्य अर्थ में रीहलो रिहलोत तो होने से क्या हो जाएगा गम धातु से अगर अनियत हो जाएगा उपदा वृद्धि होगी तो हो रम्य गम्य इत्यादि बनता है सम्या, सम्या नहीं बनेगा सम्या भी बन जाएगा। और अचो यद और अधार अजंत है तो यत हो जाएगा और पोह अर्थात पर्ग अंतिम में है और अकार उपधा में है तो भी यत हो जाएगा येगात रम्यम गम्यम ये बनता है शुर्टी, शुर्टी, शुर्टी है सृष्टि श्रुति तात्पर्य गम्यम सृष्टि है आपने अच्छा ना ना, ना। श्रुति है जो सृष्टि को कहने वाले जो श्रुति है वो श्रुति का तात्पर्य से क्या गम्य है सिद्धांत कहता है कि आत्मिकत्व तो ज्ञानम एव सृष्टि श्रुति का तात्पर्य से आत्मिकत्व तो ज्ञान ही गम्य है जानने योग्य है और सृष्टिस्तु तो ये जो सृष्टि को कहने वाले श्रुति होते हैं वो तत्शेष तो तत्शेष तो तो तो अर्थात आत्मिकत्व तो ज्ञान का शेष है सृष्टि को कहने वाले श्रुति आत्मिकत्व ज्ञान का शेष है शेष अर्थात तो अंग उसका उपाय है होने से अविवक्षिता ये जो सृष्टि है वो अविवक्षिता इतना हेतुअंतरमा इसमें दूसरा हेतु है कहते हैं भाष्य में फलवत्वाच आत्मिकत्व दर्शन में श्रुति निश्चितोर्थ है आत्मिकव दर्शनम एव श्रुति निश्चित श्रुत्या निश्चितो यो अर्थ सह आत्मिकत्व दर्शनम एव न तो सृष्टि ज्ञानम सृष्टि का ज्ञान ये श्रुति शृ, का तात्पर्य नहीं है ये जगत विषय में बहुत ज़्यादा जानना ये श्रुति का तात्पर्य नहीं है तो क्यों कहते हैं उसमें कोई फल नहीं है और आत्मिकत्व दर्शनम ये फलवत्वात् इसमें फल है इसलिए जितना आत्मिकत्व दर्शन उसका विचार तद तो अनुकूल जितना ये सब श्लोक वाक्य मंत्र सूत्र जितना सब इसी को ही हमेशा रटते रहे ताकि जगत से मन धीरे धीरे हट जाएगा ये उपासना है बाहर से मन को हटा करके लक्ष्य में निर्धार मतलब लगाना यही एकाग्रता है यही उपासना है इसलिए कि हमेशा रटन करने का ये स्वभाव बनाने से देखेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे कोई साल लग सकता है पाँच सात साल लग सकता है लेकिन धीरे धीरे देखेंगे मन सर्वदा अंदर में रटन करता रहेगा फिर बाहर का विषय में इतना और आग्रह नहीं रहेगा यही आत्मिकत्व दर्शन यही फल वाला है ठीक है मैं तस्य फलवत्व प्रमाणम आह तस् फलवत्व कस्य वो फलवत्व कहाँ हो जाएगा आत्मिकत्व दर्शनम आत्मिकत्व दर्शनम यही फल वाला है और ये फल वाला है इसमें प्रमाण कहते हैं त्र को मोह क शोकमुश्य ईशावाश्यस्र्वाणी भूतानी आत्मी अभूत विजानता ये पंचष्ठ सप्तम सप्तम मंत्र है ईशावासी का यस्मिन भूतानि यस्मिन यस्मिन अर्थात यस् कालेवा यम अवस्थायावाणी भूता भूतानि आत्मा एव अभूत अर्थात एक ही आत्मा है वो मैं हूँ अर्थात सभी भूतों में मैं ही विद्यमान हूँ इस प्रकार की जब हो जाता है तो मोह कह शोक एकत्वम तो अनुपश्यत एकत्वम तो अनुपश्यत षष्ठी एकत्व तो का अनुभव करने वाला का फिर क्या मोह क्या शोक यहाँ प्रश्न नहीं है आक्षेप एकत्व अनुभव हो रहा है तो फिर कोई मोह शोक का ये बात नहीं है टीका में एकत्व आचार्य उपदेशम अनुपश्यत तो अनुपश्य तो एकत्व अनुपश्यतः और एकत्व जहाँ अनु आएगा वहाँ कहेंगे आचार्य उपदेशम अनु क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये केवल बुद्धि मात्र गम्य नहीं है तो हमारा बुद्धि जो चीज़ को ग्रहण कर रहा है ये सही है नहीं है इसको कोई शब्द बता नहीं पाएगा इसलिए अनुभव ही कहेगा कि हाँ यही अनुभव ये ठीक है आचार्य उपदेशम साक्षात साक्षात उपदेश अणुपश्यत पश्यार्थ साक्षात्कुता साक्षात्नेलेका त्रेक साक्षात्कार सी शोकमोह उपलक्षित संसारो नवती शोकमोह उपलक्षित शोकमोह ये बंध है बंध उपलक्षित संसार नवती साक्षात्कार हुआ तो संसार नहीं है एकत्व में ही एक ही मात्र हूँ चेतन बाकी सब मेरे में अध्यस्त हैं जिसको स्वशरीर कहता था वो भी उसी में अध्यस्त है जिसको पर परशरीर कहता था वो भी अध्यस्त है नदी पर्वत जड़ जिसको कहता था वो भी अध्यस्त है न केवल विफलवात्द दृष्टि अविवक्षिता किंतु निंदितषिधवाद अनुवाच विफल होने से न केवल हम विफलत्वात भेद दृष्टि अविवक्षिता भेद दृष्टि ये जो सृष्टि को कहने वाले ये सब श्रुति होते हैं ये भेद को कथन करने वाले हैं ये विफल है इसका कोई फल नहीं है इसीलिए अविवक्षित है ये बात नहीं है खाली इतना नहीं है किंतु निंदित्व है ये द्वैत दर्शनों का निंदा भी कहा गया है तो जिसका निंदा किया जाता है वो निषिद्ध है और जिसका स्तुति किया जाता है वो विधेय होता है तो निंदा किया जाने से निषिद्धवाच अर्थात द्वैत दृष्टि निषिद्ध है और खाली निषिद्ध है इतना नहीं अनर्थ करवाच कुछ चीज निषिद्ध है किंतु तो अनर्थ कर नहीं है जैसा कहेंगे कि ये पथि गच्छन तृणम स्पृषति रास्ता में चलने का समय बच्चे जैसे होते हैं ना तो बगल में जो होगा सबको छू के चलेंगे कहते हैं वो सब को निषेध किया जाता है वो नहीं करना है तो ये सब निषेध किया जाता है किंतु वो कोई बहुत ज्यादा अनर्थ नहीं है किंतु यहाँ कहते हैं ये अनर्थ भी है निषिद्ध भी है और अनर्थकर भी है अनर्थकर कैसा है कहते हैं मृत्यु हो स मृत्यु आपनोती ये वश्यती इकटोपनिषद में भी है वृद्य में है तो ये मन से वेदमाप्त नेह ना नास्तिक मनसा एव इद्त ब्रह्म मनसाव मनसा अर्थ संस्कारित शुद्धन मनसा जो मन शुद्ध हो जाता है शुद्ध वासना रहित हो जाता है तबदम इदम् ब्रह्म आपत आम अर्थ द्रष्ट्यम अहमस्मी एक उपाय उपाय आतव्य नेहना नास्त किंचन इम्हण नास्त मृत्यु मृत्युम मृत्यु आपनौती वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है यह नाना इव पश्यति नानाव पश्यति वास्तव नाना तो नाना नहीं है किंतु नाना इव पश्यति इसका निंदा किया गया मृत्यु मृत्युम स इति आपनोती इतनी निंदित्वाच सृष्टियादि भेद दृष्टे हैं सृष्टि ये भेद का कथन करता है इस प्रकार की दृष्टि यह दृष्टि का निंदा किया गया है इसलिए द्वैत सर्वदा निंदित है और द्वैत ही फल वाला है जो फल वाला है वो श्रुति का तात्पर्य है ये चौबीस वर्ष लोग उच्चारण करेंगे आगे टीका में कहते हैं भेद दृष्टेर मिथ्यात्वे दृष्टि हेतुअंतरम आह भेदृष्टे ष्ठी हटाने से भेद दृष्टि मिथ्या इस विषय में हेतुअंतरम आह अन्य हेतु कहते हैं अब तक तो तीन हेतु कह दिए अभी फिर और हेतु कहते हैं संभुतेरपवादाच संभव प्रतिषिध्य नंग कौन्वन जन कारण प्रतिषिध्य शभुतेरपवादा चुभव प्रतिषिध्य को क्वन्वन जनयदी की कारण प्रतिषिध्यत जैसा है अन्वय ऐसा हो जाएगा ईशावासी उपनिषद का ये द्वादश मंत्र आठ नौ दस ग्यारह बारह द्वादश मंत्र है अंधम तम प्रवशती ये असंभुतिपासते तत्वूयते तम ये उभुत्याता ऐसा कहा गया अंधम तम प्रवशती ये असंभूतिपाससते ये असंभूति क्या सूत्र लग जाएगा ये असंभुतिम यहा क्या सूत्र है यह नहीं है ये असंभुतिम इसमें कोई सूत्र लगेगा ये के आगे अगर और रहेगा क्या सूत्र लगेगा ए के आगे ये और ये रहने से ऐसा नहीं उसका बात करेगा पद इसलिए वहा पाठ मिलेगा खंडाकार तो आजकल करते हैं जब खंडाकार नहीं करते हैं तो मिलेगा कि अंधम तम प्रविशंति ये खंडाकार नहीं है पाठ चलेगा ये सम्भूति में इस प्रकार चलेगा तो अंधम तम अर्थात वो अंधकार को प्रवेश करते हैं जो सम्भूति का उपासना करते हैं संभूति तो भूति भवनम संभूति सम्यक भवनम अर्थात तो कार्य कार्य कहने से सम्भवनम कहने से यहाँ सबसे ऊंचा कार्य कौन है हेरुनगर तो अंधम तम प्रविशंति ये सम्भूतिम उपासते अर्थात जो हिरण्य का उपासना करेंगे क्या थी हाँ तो ये ये मतलब यहाँ जो टीका दिया है और ईशावासी उपनिषद का जो भाष्य है वो दोनों में थोड़ा अंतर है ईशावासी उपनिषद में वो कहते हैं ये असंभूतिम उपासते असंभूति अर्थात तो अकार्य अकार्य तो अर्थात ईश्वर जो ईश्वर का उपासना करेंगे वो अंधकार को प्रवेश करेंगे और तत्वते तम ये ऊ संभुत्या उससे अधिक अंधकार में जाएंगे जो संभूति अर्थात तो हिरण्य का उपासना करेंगे जो ईश्वर का उपासना करेंगे वो तो अज्ञान में जाएंगे और जो हिरण्य का उपासना करेंगे अधिक अज्ञान में जाएंगे क्यों ये हिरण्य जो है वो वाला तो है ईश्वर का उपासना करने से आगे वो प्रकृति लय हो जाएगा जैसे सुसुप्ति सुसुप्ति में कोई वहाँ सृष्टि नहीं है इसी प्रकार की ईश्वर अवस्था अर्थात वो कारण अवस्था कोई सृष्टि नहीं है तो जो ईश्वर का उपासना करेगा वो तो प्रकृति लय हो जाएगा और वहाँ कहा जाता है पुराण में एक लाख मनवंतर ऐसा रहेगा सुसुप्ति जैसा रहेगा और सुसुप्ति महान आनंद है कोई दुख नहीं है किंतु उससे अधिक अंधकार में जाएगा जो का का उपासना करेगा। कि का उपासना करेगा करने से से प्राप्ति प्राप्ति होगी होने उसमें तादात्म्य होगा होगा अधिक अंधकार हो गया ऐसे ही ईशावासीय उपनिषद में असंभूति और संभूति उपासना अलग किया गया है इसका मतलब जो इसलिए अर्थात तो स्वर्ग जो जाएगा वो सकाम कर्म किया ना किया तो होगा उसको इसलिए तो सर्वदा इस मार्ग को मार्गदा तो कहा जाएगा तो फिर ये स्वर्ग जाकर के खीर्ण पुण्य होते होते फिर आगे परीक्षा लोकान कर्म चित चलेगा तो जब तक तो निष्काम कर्म आरंभ नहीं हुआ तब तक तो आध्यात्मिक मार्ग वास्तव नहीं होगा तो फिर जाएगा सकाम कर्म का फलो वो करेगा फिर आएगा जो। मनुष्य कर्म होता है मतलब जो कुछ करते हैं उसका संस्कार होगा होगा केवल भोग भोग करते समय कुछ संस्कार, संस्कार होगा हाँ तो प्रत्येक कर्म का संस्कार होगा भोग किया भोग करने से संस्कार होगा नूतन कर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि भोग का संस्कार होगा तो वहाँ इस प्रकार के कहा गया ये हम लोग जो ईशावा उपनिषद पड़ रहे हैं ये काम शाखा का है माध्यम दिन शाखा में किंतु कहा गया कि वहां अंधम तम प्रविशंति ये असंभूति में इस प्रकार की असंभूति नहीं लिया गया ये सम्भूति में संभूति अर्थात हिरण्य तो जो लोग हिरण्य का उपासना करेंगे वो लोग अंधकार को प्रवेश करेंगे और तत्व वहाँ तत्व का अर्थ अपादान में पंचमी नहीं है वहाँ हेतु में पंचमी जो काणव शाखा में है अपादान में पंचमी अर्थात उसके अपेक्षा हिरण्यगर्भ वाला अधिक अंधकार को जाएगा किंतु काणव शाखा में जो तत्व तो है वह हेतु पंचमी तो अर्थात पूर्वाध में जो कहा गया संभूति उपासना हिरण्यगर्भ उपासना उस हेतु से अधिक अंधकार को जाएगा हेतु में पंचमी कहा गया यह भगवान भाष्यकर ये मध्य दिन शाखा का आधार पर व्याख्यान करेंगे अर्थात उत्तरार्ध में जो तत्व तत्व है वो हेतु पंचमी लिया जाएगा अर्थात यहाँ दो उपासना नहीं है ईश्वर उपासना हिरण्य उपासना इस प्रकार की दो नहीं है एक ही उपासना है और उसी उपासना से वो अधिक अंधकार को प्राप्त करेगा इसलिए तत्व भूय इवतम कहकर करके इस कारण से ये निंद है निंद्य प्रति है अर्थात तो हिरण्य गर्भ का उपासना नहीं करना चाहिए मुमुक्ष ये यहाँ दोनों का ये व्याख्यान भेद आएगा इसको यहाँ संभुतेर अपवादाच संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म का निंदा किया गया अंधम तम प्रविशंति कह करके इसलिए संभवः प्रतिषिध्य उत्तरार्ध में जो ततो तथो इवते तम कह करके ये सम्भव संभव अर्थात ये कार्य मात्र का प्रतिषेध किया गया है द्वैत मात्र का एक नंबर टिप्पणी यहाँ बड़ा लंबा दिए है उसी बात को बड़े महाराज जी यहाँ कह दिए हैं ये उपास काम तथो भूयते तमो ये तो अलग मंत्र ये ये है नवम अंधम वो विद्या का अर्थ उपासना कर्म उपासना ये दोनों का प्रत्येक का निंदा करके आगे तृतीय मंत्र में वहाँ कहते हैं विद्यांश अविद्यादय सह अविद्यामृतम अर्थात कर्म उपासना का समुच्चय करने के लिए प्रत्येक का निंदा किया गया वो विद्या अविद्या शब्द व्यवहार किया गया है वो हो गया आठ नौ दस नौ दस ग्यारह वो तीन मंत्र हो गया आगे बारह तेरह चौदह ये सम्भूति असंभूति को लेकर के कहते हैं तो वहाँ संभुति असंभूति में दोनों ही उपासना है एक ईश्वर उपासना है एक हिरण्य गर्भ उपासना विद्या अविद्या में कर्म और उपासना का बीच में और संभूति असंभूति में दोनों उपासना का बीच में वो काणुशाखा में यहाँ किंतु असंभूति का बात नहीं है संभूति मात्र ही है तो श्लोक में कहा संभूतर अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते इसलिए संभव का प्रतिषेध कर दिया गया अर्थात उत्पत्ति मात्र का उत्पत्ति में श्रेष्ठ हो गया हिरण्य गर्भ हिरण्य का प्रतिषेध करते मतलब सकल कार्य निधित हो गया श्रेष्ठ कार्य जब श्रेष्ठ का निंदा हो गया तो सभी का निंदा हो गया और बृहदारण्य में कहते हैं वेनंग तो ये अर्थात जा, जायते न जायते नंग जनय दीति ऐसे वहां मंत्र है बृहदारण्य का साकल्य का मृत्यु हो जाने के बाद याज्ञ बोलकर जी बाकी सबको पूछते हैं ब्राह्मण को आप अब हमारा प्रश्न का उत्तर दो फिर उत्तर नहीं दे पाते तो ये कहते हैं ये जीव अमरण धर्म है इसको कौन नू एनम जनयत ये जीवो को कौन उत्पन्न करेगा ये तो अमरण धर्म वाला है ये तो अमृत ही है वो ब्रह्म ही है तो को नू एनम जनयत अर्थात तो इसका उत्पन्न कौन करेगा तो इसलिए कारण का भी प्रतिषेध कर दिया अर्थात तो माया विशिष्ट जो चैतन्य है ईश्वर ये भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं है कार्य का भी प्रतिषेध कारण का भी प्रतिषेध किया गया तो इसलिए कारण का भी प्रतिषेध कर दिया गया फिर द्वैत तो कहाँ रहेगा ये और हेतु देते हैं टीका में सम्यक ऐश्वर्य देवता हिरण्य गर्भा से हिरण्य गर्भ को लेना है सम्यक भूति भूति का अर्थ ऐश्वर्य्या तो देवता स्त्रीलिंग होने से यश्या कह दिया साबुति सम्बुति अर्थ देवता हिण्यगर्भाख्या हिरण्यगर्भ उ कहा गया तैयार मध्य श्रेष्ठा निंदतवाद प्रधान मल निवर्हण न्याय नवशिम कार्यमें तस्या हिण्यगर्भाया कार्य मध्य श्रेष्ठाया कार्य का बीच में श्रेष्ठ हो गया हिण्यगर्भ उ भी निंद तब हिण्यगर्भ का निंदा हो गया इसको कहते हैं न्याय प्रधान मल्ल निवरहण न्याय जब प्रधान मल्ल का निवरहण हो गया ये भगवान बलराम जी जब ये चाणु और को ये मार दिए बाकी सब तो ऐसे ही चले गए प्रधान मल्ल निवरहण न्याय कहते हैं उसका तो होने से संभव शब्द कार्यम एव कार्यम अर्थात सकल कार्य सब कार्य निषिद्ध हो गए निषिद्ध अर्थात तो द्वित मात्र का निषेध हो गया तथा चिद्ध तस्वीर अवस्तुम तो तभी निषेध करने से तस्य तरह अर्थ कार्य चार नंबर टिप्पणी उपक्रांतभेदृष्टि विषय से मिथ्यादृष्यम तो, तो नहीं कहने पर भी कार्य मात्रका अवस्तु तो ये सिद्ध हो गया तस्य तस् तस्था कार्यमात्र द्वैतमात्र से अवस्तुत्व ये नहीं कहा गया किंतु तो ये सिद्ध हो जाता है अर्थ से सिद्ध हो जाता है आगे कहते हैं टीका में कारण प्रतिषेधन तद अवस्तुत्व सिद्धेश यथोक्ता अर्थ सिद्धि आह उत्तरार्ध में कौन में जनएदी थी कारण का प्रतिषेध कर दिया गया तो कारण का प्रतिषेध होने से तद अवस्तुत्वसिद्धेर तद अर्थ कारण से कारण भी अवस्तु हो गया कार्य का निषेध करने से कार्य अवस्तु कारण का निषेध करने से कारण भी अवस्तु इसलिए हमारा जन्म हुआ है अथवा हम कुछ उत्पन्न कर सकता है ये दोनों बुद्धि ही ये नहीं है सब खाली मिथ्या है अर्थात नाटक है ऐसा चल रहा है मानना है सिद्धेश्च योथोक्त तो अर्थ सिद्धी जो अर्थ श्रुति कहने कहना चाहता है कि अद्वैत तो ही एकमात्र तत्व तो है वो सिद्ध हो जाता है इसको श्लोक में उत्तरार्ध में कहा क्व नव जनदीति इसका उत्पन्न कौन करवाएगा कारण का भी प्रतिषेध होता है व्याकरोति यहाँ तो श्लोक का व्याख्यान हो गया अभी व्याकरोति भाष्यकार कहते हैं आगे पृष्ठ में अंधतमा प्रवशंती ये संभूतिपाससते समूतेर उपास्यपवादा संभव प्रतिषिध्यते अंधम तम प्रवशंती ये संभूतिम उपासते ये सम्भूतिम यहाँ असंभूति नहीं लिया गया संभूतिम संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ उनका उपासना करने वाले का अंधकार में अज्ञान में इति सम्भूतेर् उपास्यो अपवादात हिरण्यगर्भ का उपासना का अपवाद किया गया है निषेध किया गया है इसलिए संभवः प्रतिषिध्य ते संभव कार्यमात्र का प्रतिषेध किया गया इस मिथ्या टीका में पूर्व उपासनाया मंत्रार्धेन आद्येन मंत्र आदा संभूति उपासना का मंत्रार्धेन मंत्र का आदि निंदा विधा आगे तथो भूय युवते तम गया उत्तरार्ध में इसके द्वारा उत्तरार्धेन उत्तराधन संभुतेर उत्ता देवता हेयत्व उपाद्यते यहाँ पूर्वार्ध में भी संभूति उत्तरार्ध में भी संभूति पूर्वार्ध में उसका उपासना का निंदा किया गया है उत्तरार्ध में वो जिसका उपासना किया जाता है वो हेय है यह। उपासना भी नहीं करना है और जिसका उपासना कर किया जाता है वो भी हेय है ये कहा गया इसलिए ततो भूय में जो ततो है वो हेतो पंचमी अपादान पंचमी नहीं है ईशावासीय उपनिषद में तो अपादान पंचमी ईश्वर के अपेक्षा हिरण्य इस प्रकार वहाँ अपादन पंचमी तो हेतु पंचमी उस हेतु से ये तत्व ततो अर्थात यहाँ उससे अधिक नहीं है ततो अर्थात हिरण्य का उपासना से अंधकार को प्राप्त करता है ततच प्रधानभूतव प्रधान भूत देव। प्रधान देवता उपास्यत्व अपवादात ततो अर्वाक्तनम सर्वमेव संभव शब्द कार्यमात्र निषिध्यते प्रधान भूत देवता हो गया हिरण्यगर्भ उसका उपास्यत्व का अपवाद कर दिए अपवादात ततो अर्वाक्तनम हिरण्यगर्भ से जितना नीचे है सर्वमेव संभव शब्दितम सभी कार्यवर्ग है सभी उत्पन्न होते हैं जन्म होता है हिरण्यगर्भ का नीचे जितना है वो कार्य मात्र निषिध्यते सकल कार्य निषेध कर दिया जाता है तथाच तथा तो सिद्धि इसलिए ये सब कार्य अवस्तु ऐसा सिद्ध हो गया अज यहाँ तक ओ पूर्ण पूर्णमित पूर्ण मुद्दते पूर्ण से पूर्णमाद